dan ma bahare there yeah. न्याय निर्णय टीका है आनंद जीवी के द्वारा परिचित है न्याय निर्णय टीका इसके द्वारा हम प्रशासव इसका अध्ययन करेंगे ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का एक मूल ग्रंथ है वेदांत दर्शन के रूप में ब्रह्मसूत्र का ही आधार लिया जाता है अब जो अध्ययन करने के लिए पहले उपनिषदों का और गीता शास्त्र का अध्ययन हो तो उसी से उद्धृत जो वाक्य है उसी पर यहां विचार किया जाता है तो अब हमारा जहां तक है प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन हो चुका है जैसे वेदांत परिभाषा आदि प्रकरण ग्रंथ हो चुका है उसके बाद उपनिषद भी गतवर्ष पूरा हो गया था और जो दर्शन शास्त्र की आवश्यकता है सूत्र पढ़ने के लिए सारे ष् दर्शन का सामान्य ज्ञान चाहिए और कुछ नास्तिक दर्शनों का भी ज्ञान चाहिए जैसे बौद्ध दर्शन है जैन दर्शन है तो इनका भी जो प्रारंभिक ग्रंथ है कुछ आकर ग्रंथों का भी अध्ययन हो गया तो अब आपको ब्रह्मसूत्र का भाष्य और टीका समझ में आए प्रयास विशेष रूप से करना पड़ेगा कि यहां हमारे जो अध्ययन में यहां कि आप लोग अभी प्रौढ़ विद्यार्थी हैं इस दृष्टि से अध्ययन करेंगे इसलिए ज्यादा व्याकरण के ऊपर विचार नहीं करेंगे जहां जहां आवश्यकता है कुछ विशेष अर्थ ध्योधित करना हो वहीं व्याकरण का विचार होगा और उपनिषदों का जब वाक्य उद्धत करके विचार करेंगे तो वो प्रसंग आपको देखना है क्योंकि उपनिषद का अध्ययन आपको हो चुका है इसलिए कौन सा प्रसंग से क्या तात्पर्य से वो वाक्य विचार में आया ये देखना और निर्णय जैसा होगा वो आपको मालूम पड़ेगा तो उपनिषद का प्रसंग स्पष्ट याद रहने से ही ये समझ में आता है पूरी पूरे समझ में आता है और जहां जहां जरूरत पड़ेगा वो तो प्रसंग भी हम बताएंगे और इसमें जो टीका है न्याय निर्णय टीका अनेक प्रकार टीकाएं हैं इसमें जैसे भामदी है कृष्ण प्रभा है यहां प्रकटाथ विवरण दिया है भाष्य भाव प्रकाशिका है और भामदी के ऊपर भी कल्पतरु आदि टीका है उनमें भाष्य पंक्तियों को ठीक ठीक लगाने के लिए ये न्याय निर्णय टीका उपयुक्त है दूसरा कारण भी है कि उपनिषदों में हम आनंद जी के ही टीका का अध्ययन करते आए हैं तो उनकी जो शैली है इस प्रकार वो प्रतिपादन करते हैं ये शैली हम जानते हैं उस शैली से हम सुपरिचित है इसलिए यहां और सरलता होगी जो अन्य टीकाएं हैं वो विशेष विचार में लगते हैं कभी कभी पंक्ति को छोड़ देते हैं और शास्त्रार्थ विचार में लगते हैं जैसे भामदी आदि टीका ये तो आगे और पढ़ने की इच्छा हो तो भामदी आदि को और आगे पढ़ सकते हैं। तो टीका का जैसा स्वरूप आएगा आपको मालूम हो जाएगा कि टीका उम्मीद सरल है इसलिए इसको चुना गया और इसमें कुछ टिप्पणियां भी दी है तो जो भाष्य और टीका में टिप्पणियां आएंगी उन टिप्पणियों को विशेष रूप से देखेंगे यहा जहां कोई विशेष टिप्पणी देखनी के हैं वो भी देखेंगे तो ऐसा क्रम से होगा और जब सूत्र प्रारंभ होगा सूत्र होने में अभी कई दिन लगेंगे वही पहले अवतरण अभ्यास भाष्य चलेगा तो जब सूत्र आरंभ होगा सूत्रों को कंठ करना याद करना अपने आप तो वो स्थिर हो जाएगा जो आशय है मन में स्थिर हो जाएगा इस दृष्टि से यह अध्ययन करें और ये जो ब्रह्मसूत्र है ब्रह्मसूत्र का अनेक नाम आया है कई जगह एक तो उत्तर मीमांसा सूत्र ऐसा नाम आया है और वेदांत सूत्र ऐसा भी नाम आया है वेदांत मीमांसा ऐसा भी नाम आया है तो अलग अलग नाम से यह प्रसिद्ध है हां शारीरिक सूत्र ऐसा भी नाम है तो ये सूत्रों का रचयिता श्री बादरायण ऋषि ऐसा परंपरा में माना जाता है और यहां दो पक्ष है कोई कहते हैं श्री व्याद व्यास जी और बादरायण ऋषि एक ही, ही है ऐसे कहते हैं और किन्हीं लोगों का मत है कि बादरायण ऋषि अलग है और व्याद व्यास अलग है इसको लेकर के भी कई विचार विद्वानों में चलता है तो सब हम यहां देखेंगे नहीं यदि वो एक ही, ही है दोनों एक है तो भी हमारे ये पूज्य है हम उनको निरंतर स्मरण कर देंगे और यदि दोनों व्यक्ति अलग अलग है तो भी उसमें कुछ विशेष कुछ भी नहीं है तो भी हमारे लिए पूज्य ही है तो दोनों तरफ से हम स्वीकार करेंगे अब उसका निर्णय जैसा होगा वैसा पंडित लोग विचार करते रहे हमें यहां भाष्य के अनुसार चलना है भाष्यकार ने किन मतों को रखा किस अभिप्राय से आशय प्रकट किया हम उसके अनुसार विचार करेंगे है भी उसी के अनुसार चलेगी यहां कुछ पारिभाषिक शब्द आएंगे जिसका कुछ विशेष अर्थ होगा कुछ तो आप प्रकरण ग्रंथों से समझ गए होंगे अभी तक और जो विशेष रूप से आएंगे उसको गौर करके उसी को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा ये टीका में विशेष करके ऐसे पारिभाषिक शब्द आएंगे अब ये हमने अभी कहा ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए है ये आगर ग्रंथ कहे जाते आगर ग्रंथ होता है जिसमें उस दर्शन का सभी कुछ प्राप्त होगा खजाना सब कुछ प्राप्त होता है इसीलिए ये शास्त्र है यह ब्रह्मसूत्र शास्त्र है शास्त्र का लक्षण कहा प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन वा नितकन वसा येन उदीय्रिधीय जहां प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति जैसे ने गीता भाष्य के उपोदघात में कहा है कि धर्म का दो लक्षण है कहा प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति प्रवृत्लक्षण निवृत्लक्षण प्रवृत्लक्षण मार्ग है जिसमें कुछ उपासनाएं भी सम्मिलित हो जाएंगी निवृत्ति मार्ग ज्ञान का मार्ग है ज्ञानकांड का मार्ग है जहां वैराग्य कार्य होता है परीक्षलोका कर्मचिता ब्राह्मण निर्वेद इत्यादि के द्वारा जिस वैराग्य को कहा गया उससे कार्य होता है साधन होता है तो प्रवृत्ति के बारे में भी कथन हो निवृत्ति के बारे में भी कथन हो धर्म का दोनों लक्षण का विचार जहां हो नित्येन कृतके न उसका साधन बताया नित्य यानी ज्ञान द्वारा मोक्ष पर्यंत जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष के लिए जो साधन है उसके द्वारा अथवा निष्काम कर्म के द्वारा निष्काम कर्म भी क्रमशः अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान में पर्यवस्थित होता इसलिए नित्य शब्द से उसको भी लिया जाता है निष्काम को ज्ञान का साधन रूप से और कृतके न, कृतक यानी अनित्य होता है जो कर्म है वो कृतक है तो कृतक कर्म का अनुष्ठान करने से प्रवृत्ति होगी स्वर्गा फल प्राप्त होगा तो दोनों को दोनों का विचार होता है तो प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतक हो गया एन उदीर्यते उदीरियते तत्स्त्रीय तो मानव के लिए जहां ऐसा विचार होता है प्रवृत्ति या निवृत्ति आदि के द्वारा जहां विचार होता है उसको शास्त्र नामधेय से कहा जाता है तो ये ब्रह्म सूत्र में यह सब विचार होगा प्रवृत्ति के बारे में भी निवृत्ति के बारे में भी और कृतक नित्य आदि का पूरा विचार मिलेगा कर्म की क्या गति है इसके संबंध में विचार है ज्ञान की गति है इसके संबंध में विचार है उपासना की क्या उपयोगिता है इसके भी संबंध में विचार मिलेगा शास्त्र का पूरा ज्ञान आपको यहां मिल जाए तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मसूत्र है ब्रह्मसूत्र शांगरा भाष्य ये वेदांत दर्शन का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय यहां जितने संशय है सबका निर्णय होता है जितने विवाद है उसका निर्णय होता है तो वेदांत का सर्वोच्च न्यायालय है यहां यहां जो निर्णय लिया है उसके अनुसार वेदांत में निश्चय करना है इसलिए ब्रह्म सूत्र का पूर्णतया अध्ययन नहीं करते हुए वेदांत दर्शन का ज्यादा नहीं हो सकते हैं वक्ता नहीं हो सकते ब्रह्मसूत्र का ज्यादा पहले हो तभी आपको वेदांत दर्शन में वक्ता बनने का अधिकार मिलेगा क्योंकि क्या कहां संशय है उपनिषद वाक्यों को लेकर और उसका निर्णय क्या है ये यहां दिया गया इसलिए यहां पूरी न्याय की भाषा में चलेगी कि पहले संशय आदि आएंगे अभी अधिकरण के बारे में बताएंगे आपको समझ में आएगा उस न्याय के शैली से चलेगा कि दो पक्ष रहेगा उसमें विवाद होगा दोनों अपने प्रमाण उपस्थित करेंगे और बाद में उसका निर्णय होगा बहुत सुंदर शैली है जो आपको स्पष्टता से समझ में आता है कि क्या विषय है क्या संशय है और क्या निर्णय है ऐसा शास्त्र और शास्त्र का कुछ विशेष लक्षण अन्य प्रकार से भी बताया यास्ति वक्ेशा सन्यते दुर्गदिद भवाच तच्चासाणगुणाचास्त्र जो आप लोगों के लिए क्लेश रूप क्लेशरूपशत्रों से बचने के उपायों के बारे में समझाता है कि आप लोग जिज्ञासु है दुखी है क्लेश से संतृप्त है तो उस संतरास से बचाने के लिए जो जो उपाय बताता है वो सब शास्त्र है ऐसा भी एक शास्त्र का सामान्य लक्षण वो लक्षण भी यहां घट जाता है अध्यास से दुखी है संसार में फंसा हुआ है क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा है उसका निवारण कैसे होगा उसका उपाय यहां शास्त्र बताता है इसलिए ब्रह्मसूत्र में यह लक्षण दिया था और मांडव्य कारिका के, के आनंद टीका में शास्त्र का एक लक्षण बताया वहां प्रकरण का भी लक्षण दिया शास्त्र का भी लक्षण दिया जो एक वाक्य में सुंदर लक्षण है एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषाथ प्रतिपादकम शास्त्रम, एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषाथ प्रतिपादकम ही शास्त्र ऐसा कहा एक प्रयोजन को आगे रखकर उस प्रयोजन के लिए क्या क्या उपाय चाहिए सारे उपायों को जो प्रतिपादन करता हो वो शास्त्र है यहां एक प्रयोजन मोक्ष है परम प्रयोजन है मोक्ष उस परम प्रयोजन को आगे रखकर के उसके लिए जिन जिन साधनों को अपनाना है शास्त्र में प्रतिपादित परंपरा में विदित जिन साधनों को अपनाना है उन साधनों को एकत्र बता देता है वो शास्त्र है तो गीता भी शास्त्र है क्योंकि गीता भी इस लक्षण से युक्त है प्रवृत्ति निवृत्ति सारे वहां प्राप्त होता है और एक प्रयोजन उपनिबद्ध अशेषार्थ प्रतिपादकत्व भी उसमें है कि मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए भगवत प्राप्ति रूप प्रयोजन को देश करके कर्म भक्ति ज्ञान ध्यान साधन सब बताता है इसलिए वो शास्त्र है ऐसा ही इसको भी शास्त्र कहा तो ये ब्रह्मसूत्र वेदांत शास्त्र है ये सिद्ध हुआ अब भाष्य से हम आगे परजय करेंगे सूत्र से भी आगे परिजय होगा अब हमारे पास न्याय निर्णय नाम की टीका है इसका नाम न्याय निर्णय रखा शून्य से यह न्याय से संबंधित है ऐसा दिखाई पड़ता है न्याय से संबंधित है किंतु जो पंचावयव प्रयुक्त न्याय है वो ये नहीं उसका भी कुछ अंश का प्रयोग होगा पंच वाक्यों का जरूर प्रयोग होता है हां किंतु यहां न्याय निर्णय शब्द से लेना है न्याय से निर्णय न्याय निर्णय वो क्या न्याय है कि नियते प्राप्यते विवक्षिदार्थ सिद्धि न्याय ऐसा अर्थ लेना जो विवक्षिदार्थ को प्राप्त करा दे ऐसे उपाय को न्याय करके हमने एक प्रतिज्ञा की ब्रह्म सत्य है ब्रह्म ही सबका कारण है और ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति है ब्रह्मज्ञान से आनंद प्राप्त होता है यह प्रतिज्ञा की यह विवक्षितार्थ हुआ अब इसको सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सत्य है इसको सिद्ध करने के लिए युक्तियां बताएंगे, इसको सिद्ध करेंगे तो यह न्याय निर्णय में क्या होगा कि जो भाष्यकार वचन देंगे सूत्रकार का जो वचन रहेगा उसमें जो विवक्षित विषय रहेगा उसको युक्ति से सिद्ध करके दिखाएंगे वो निर्दुष्ट है और प्रतिपादित अर्थ को समझाने में सक्षम है और कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है साधन से प्राप्त कर सकता है उपाय सहित बताएंगे इसीलिए इसको न्याय कहा उसका निर्णय और प्रमाणा नाम अनुग्राह तर्क ये भी प्रयोग करें प्रमाणों के लिए जो तर्क की आवश्यकता होती है कोई भी प्रमाण को सिद्ध करने के लिए युक्तियां देनी पड़ती है जैसे हम उदाहरण देते हैं युक्तियां तर्क होते हैं जो न्यायशास्त्र में प्रसिद्ध तर्क है यदि वह अभिनिर्न सोमोपी नस्या, ऐसा करके जो वाक्य प्रयोग करते हैं कोई शंका करता है धूम हो और वग्नि ना हो पर्वत में तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है तो प्रमाण के लिए अनुग्राहक जो तर्क है वो भी न्याय है उसका भी प्रयोग होगा या इस प्रकार से हमारे लिए उपयुक्त जो न्याय है प्रासंगिक रूप से उसका निर्णय होने के कारण इसको न्याय निर्णय नाम दे दिया आनंद गिरिजी ने टीका का नाम ऐसा रखा क्योंकि आगे मंगलाचरण में इसको सिद्ध करेंगे ठीक है तो ऐसा हमारा ब्रह्म सूत्र है अब इस ब्रह्म सूत्र का न्याय निर्णय टीका सहित हम जब अध्ययन करेंगे तो यहां पदशह विचार होगा कि कई वाक्यशाह विचार होता है अलग अलग टीका का अलग अलग स्वरूप रहते हैं जैसे आप देखेंगे भामदी टीका ये वाक्यशाह विचार है वाक्य लेंगे वाक्य का कुछ विशेष पद का अर्थ करेंगे उसके बाद उस वाक्य का तात्पर्य पर शास्त्र के दृष्टि से विचार करेंगे ये वाक्य प्रतिपादन करने की शैली से करेंगे यहां पद प्रतिपादन की शैली से करेंगे हा इसीलिए ये सरल है पहले कहा था तो फिर आगे विचार देखेंगे पहले यहां जो मंगलाचरण है आनंद जी बहुत विस्तार से मंगलाचरण करते हैं पूरा आठ श्लोक मंगलाचरण के लिए लिखा है और एक श्लोक कृति की प्रतिज्ञा है कि क्या करने जा रहे हैं उसकी प्रतिज्ञा रूप से एक श्लोक लिखा है तो कुल जो है नौ श्लोक मंगलाचरण के रूप में है ठीक है तो मंगलाचरण आप जानते हैं क्या है मंगलाचरण एक शिष्टाचार होता है कोई भी शुभ कार्य आरंभ होने के पहले मंगलाजरण होता है विशेष करके ग्रंथ के आदि में और अंध में और मध्य में मंगलाचरण किया जाता है हमारे परंपरा में ये कहते हैं कि मंगलम आस्तिक लक्षणम ये ग्रंथ आस्तिक ग्रंथ है या नास्तिक ग्रंथ है ये जानना है तो उसमें मंगलाचरण है या नहीं है ऐसा देखना मंगलाचरण शब्दों से तो अनेक प्रकार से कर सकते हैं एक शब्द ओम ऐसा बोल के भी मंगलाचरण हो सकता है अथा ऐसा बोल के भी मंगलाचरण होता है या कोई शुभ शब्द का प्रयोग करके मंगलाचरण होता है जैसा भद्रम शम सुखम ये सब शब्द प्रयोग करके भी मंगलाचरण रादेश हां वृद्धि है हां वृद्धि राधे जी में वृद्धि है तो ऐसा शुभ सूचक शब्द प्रयोग करके मंगलाचरण कर सकते हैं। ऐसा मंगलाचरण का तीन प्रकार बताया है शास्त्रकारों ने आशीर्वाद रूप मंगलाचरण नमस्कार रूप मंगलाचरण वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण आशीर्वाद रूप मंगलाचरण ऐसा रहता है जहाँ भूयाद आदि शब्द रहेंगे यहां भी आगे आएगा भूयाद आदि शब्द रहकर रखकर के जो मंगलाचरण किया जाता है वो आशीर्वाद रूप मंगलाचरण है और नमस्कार रूप मंगलाचरण होते अधिकतर मंगलाचरण नमस्कार रूप हुआ करता है जैसा यहां आप देखेंगे सब नमस्कार रूप है नमा आदि पद रहेंगे और तीसरा वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण होता है कि जो प्रतिपादन करने का विषय है उसका निर्देश भी करेगा और साथ में मंगलाचरण भी हो जाएगा कि अन्य अर्थ के लिए भाषिकार एक जगह लिखते हैं कि अन्य अर्थ के उद्देश्य से प्रयुक्त हुआ शब्द अर्थात मंगलाचरण के लिए होता है ऐसा भी होता है साक्षात शब्द मंगलाचरण नहीं करेगा किंतु अर्थात मंगलाचरण होता है ऐसे मंगलाचरण भी होते हैं। तो आशीर्वाद रूप मंगलाचरण नमस्कार रूप मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यह ग्रंथ जैसा है उस हिसाब से मंगलाचरण का रूप में भेद आता है तो टीका है टीका को टीकाकार को मंगलाचरण करना है नमस्कार रूप से मंगलाजन करना है शिष्टाचार को बनाए रखना है और इतने बृहद ग्रंथ को अध्ययन करने जा रहे हैं हम जो ग्रंथ अध्ययन करने जा रहे हैं ये बड़ा ग्रंथ है इसमें कितने सूत्र है 555 सूत्र है सूत्र के रूप में 555 है और ये 555 सूत्र चार अध्यायों में बांधे और एक एक अध्याय में चार चार पाद हैं तो कुल 16 पाद हैं और उन पादों में अधिकरण नाम से एक और विभाजन हुआ है जो अधिकरण के बारे में कहेंगे आपको वो अधिकरण अधिकरण 192 अधिकरण है भाष्य के अनुसार 192 अधिकरण है 192 नाइन्टी टू अधिकरण तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है।, है और उसमें फिर टीका उससे और विस्तार होगा किंतु एक बार इस ब्रह्मसूत्र का पूरा अध्ययन होने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि हमने वेदांत का पूरा अध्ययन कर वेदांत का अध्ययन हो गया यह अनुभव आपको होगा और वेदांत कितने युक्ति से कितने अनुभव को लेकर के सही सही निर्णय देता है इसका भी अनुभव होगा जब तक ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ेंगे यह अनुभव नहीं होता क्योंकि उपनिषद और भाष्य बहुत विस्तार है उसमें भेद कई वाक्यों में भेद प्रदीद होता है अब वो मन में रहते हैं तो संशय भी होता है तो यहां तो पूरा मंथन होगा एक एक वाक्य को लेकर तो के, के तो इसीलिए वो अनुभव हो जाएगा युक्ति के द्वारा तो ये ग्रंथ का रूप है तो इतना बड़ा ग्रंथ में टीका लिखने जा रहे हैं टीका माने उसकी व्याख्या व्याख्या का लक्षण तो आप लोग जानते हैं क्या होता है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेप से समधानम व्याख्यानम पंचलक्षण तो व्याख्यान का ये लक्षण होना चाहिए आप कोई ग्रंथ का व्याख्यान करेंगे या व्याख्यान को समझने जाएंगे अभी हम व्याख्यान को समझने जा रहे हैं तो उसमें भी ये सब देखना पदच्छेद पदार्थ के उक्ति विग्रह वाक्य योजना और आक्षेप का समाधान ये सब इसमें प्राप्त होगा इसी शैली से चलेगी बिल्कुल इसी लक्षण से चलेंगे आपको पता चलेगा एक एक समास को विग्रह करके दिखाएंगे फिर उसमें पदच्छेद कैसा होगा फिर इसमें व्याकरण ठीक बैठता है कि युक्ति ठीक बैठती है सब देखेंगे तो पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेप समाधान ये सब इसमें लक्षण में मिलेगा तो पहले श्लोक मंगलाचरण के लिए देखते हैं तो ये प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है परम तत्व उसका नम, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है ये श्लोक शार्दूल क्रीडितम छ में है शार्दूल क्रीडितम छ का बारह और साप का विभाजन होता है मतलब बारह में यदि होता है कि आप जानते हैं अध्यस्ताध्यम पूर्वर्धदिशन्यंर्थस्पद लक्ष्यं लक्षण भेद दस्रुतिगदं निर्धूत साध्याक विश्वविभवं सर्वाविरुद्धं विभाग विश्विभव सर्वा विश्वविभवं सर्वाविरुद्धं सर्वा विरुद्ध सत्य ज्ञानमनता विधुरम ब्रह्म प्रे सदो विधुरम सदो।, सदो ऐसा मंगल शब्द का प्रयोग किया ऐसा ब्रह्म को मैं शरण होता हूं ऐसा ब्रह्म के शरण में जाता कैसा है वो ब्रह्मा उसका लक्षण दे रहे अध्यस्त आंध्यम अपूर्व अर्धदिषण ग्राह्यं उमर्थास्पदम् अध्यस्त है अध्यास के द्वारा हुआ है अध्यास अज्ञान से हुआ है तो अध्यस्त आंध्य आंध्यमन अंधकार से युक्त है अविद्या अध्यस् में एक नंबर टिप्पणी से है आंध्यमन अविद्या तो अध्यस्त आंध्य अध्यस्त आंध्यम अपूर्वमर्थ दिषण अपूर्व है यानी ये पहले प्राप्त है पहले देखा है ऐसा नहीं बहुत विलक्षण है हम अभी अध्यास के समय जो जो देखते हैं जो जो अनुभव करते हैं उससे विलक्षण है अब तक उसका अनुभव नहीं किया है तो अध्यास्त आंध्यम अपूर्व अर्थदिषण ग्राह्यम जो अर्थ को विचार करने में कुशल है अर्थदिषण ही मन अर्थ का ज्ञान जो रखते विचारशील है मीमांस है जो जिज्ञासा करते हैं और जानने के लिए अध्ययन आदि करके तपस्या करके जानने के विचार करते हैं उनके द्वारा ही ग्राह्य है ग्रहण करने योग्य है तो अर्थ अर्थिषण ग्राह्यम, दो नंबर की टिप्पणी दी अग्रधिषण ही पाठ संभाव्यते टिप्पणी कहते हैं यहाँ अर्थीषण ही इस जगह पे अग्रधीषण ही ऐसा पाठ हो तो अच्छा है क्यों क्योंकि तो अग्रियाबुद्धिया इस श्रुति अनुसार कठोपनिषद की श्रुति है वो कहती है दृश्य दे तो अग्रया बुद्धिया तो ये अग्रियाबुद्धिया कहने से यहां भी अग्र भीषण भी होता तो अच्छा मैंने जिनकी बुद्धि तीक्ष्म है सूक्ष्म वस्तु को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ क्या होता है जो बुद्धि शुद्ध है शुद्ध का अर्थ क्या होता है जो बुद्धि सात्विक है निर्मल है ऐसा भाषिका ने अत्यंत नैर्मल्यवाद बुद्धेर आत्मनश गीरा भाष्य में अठारवा अध्याय में पचासवां श्लोक में जो भाषा है वहां का ये निर्मल हो जाए तो सूक्ष्मदा को समझेंगे वो निर्मलता के लिए सारे साधन है जितने भी आध्यात्मिक साधन बताए जाते हैं वो सारे बुद्धि नैर्मल्य के लिए है अहंकार कम करने के लिए अहंकार को नष्ट करने के लिए राजसिक तामसिक भाव को मंद करके लय करके बुद्धि को सूक्ष्मदा में बढ़ाने के लिए सात्विक भाव में स्थित होना पड़ेगा तो ऐसे अग्रया बुद्धि उसी को बुद्धि कहते हैं तो उस बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य है ऐसा जो तत्व है ब्रह्म और पुमर्थास्पदम पुमर्थ मन पुरुषार्थ पुरुषार्थ का ये आस्पद है आश्रय है मन पुरुषार्थ रूप है पुरुषार्थ चार होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष परम पुरुषार्थ है तो उस पुरुषार्थ का ये स्वरूप है लक्ष्यम लक्षण भेदतः श्रुतिगतम और वो लक्ष्य है सभी का लक्ष्य है परम लक्ष्य है और श्रुधि में लक्षण भेदों से कहा गया लक्षण भेद श्रुतिगतम श्रुधि से प्राप्त होता है किंतु अनेक लक्षण उसमें दिए गए हैं जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म लक्षण स्वरूप लक्षण दिया और भी बहुत सारे लक्षण दिया तो ऐसा श्रुतियों में अनेक लक्षणों से प्रतिपादित है वो लक्ष्य निर्धूत साध्यार्थकम निर्धूत साध्यार्थक साध्य रूप अर्थ जहां नहीं है इसका मतलब साध्या जहां से निकल गया हो साध्य तो मैंने सिद्ध करने योग्य अर्थ मन प्रयोजन सिद्ध करने योग्य प्रयोजन वो नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह सिद्ध विषय है है। साध्य रूप से उसको प्राप्त किया नहीं जाता जैसे स्वर्ग कामो ये जयता इस वाक्य का साध्य स्वर्ग है याग के द्वारा यजमान स्वर्ग को प्राप्त करता है स्वर्ग के लिए साधन याग है और साध्य स्वर्ग है और कालांतर में जन्मांतर में अवस्थांतर में प्राप्त होता है किन्तु यहाँ ऐसा नहीं यहाँ ब्रह्म स्वरूप होने से वो अपने अंदर निहित है और ब्रह्म रूप से ही वो व्याप्त हमेशा है विमुक्त विमुच्य पहले भी विमुक्त है विमुक्त होता हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मवेता ही हो जाता है तो रूप से प्रत्येकाम रूप से वो सतत निरंतर स्थित है इसलिए ये साध्य नहीं कहा जा सकता तब क्या होगा यदि साध्य नहीं है तो वो काला में प्राप्य नहीं जन्मांतर में प्राप्य नहीं अवस्थान्धर में प्राप्य नहीं फिर क्या होगा अत्र ब्रह्म समुते यही ब्रह्म को प्राप्त होता है यही प्राप्त होता है आगे जाने की आवश्यकता नहीं है तो इसीलिए ये निर्धूत साध्यास्थकम ऐसा का आमनायाद विभाद विश्व विभवम और लक्षण देते हैं आमनाय के अंत आमनाय का अंत है वेदांत। वेदस्य अंतः सिद्धांतः वेदस्य अंतः दोनों अर्थ होता है वेद का अंत मन वेद का सिद्धांत और वेद का अंत मन अंतिम भाग ये भी अर्थ होता है वेदांत का ये आप सुने होंगे um, वेद का वेदानाम अंत वेदांत ऐसा कहा जाता है अंत का मतलब क्या है कि वेद का जितने विभाजन आप देखेंगे उसका अंतिम भाग में उपनिषद प्राप्त होता है जितने उपनिषद हमको प्राप्त है ना वो सब उस उस के उस उस भाग के अंत में जैसे के है जैसे ईशावास्य उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है उसका 40वां अध्याय ईशावासी उपनिषद और अभी बृहदारण्य को उपनिषद देखते हैं तो वो भी अंतिम भाग ही है बृहदारण्य के ये भी शुक्ल यजुर्वेद के है बृहदारण्य के वो आरण्य के उपनिषद भाग अंतिम आठ अध्याय है आठ अध्यायों में छह अध्याय पर भाष्यकार ने भाष्य किया जो हम उपनिषद रूप से अध्ययन करते हैं और छांदोग्य भी वही है छांदोग्य शाखा के ब्राह्मण भाग के अंतिम है वो ऐसा आप देखते हैं तो हर एक उपनिषद ऐसा प्राप्त होता है अंतिम भाग के रूप में प्राप्त होता है ऐसा नहीं कि वेद के मध्य में भी कहीं उपनिषद वाक्य है वाक्य नहीं है ऐसा नहीं है कहीं कहीं बीच में भी कहीं उपनिषद वाक्य हो, प्राप्त होते हैं किंतु मुख्यतः अंतिम में प्राप्त होता है इसलिए आमना या अंतर वेद का ये मूर्धन्य श्रुदिशिरोम समाकरणीय कहा श्रुदी का सिर भी कहा जाता है सिर का मतलब सार है मुख्य अंग सिर हमारा मुख्य अंग होता है बाकी सब एक एक निकल जाए ना तो भी आदमी काम चला सकता है किंतु सिर निकलने पर काम चलाना संभव नहीं है किंतु तो आजकल कुछ वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण करके देखा कि सिर को निकाल के भी उन्होंने धड़ को चलाया ऐसा भी परीक्षण किया उन्होंने सिर को अलग करके धड़ को चलाया ऐसा हो सकता है किंतु तो सामान्य रूप से सिर अलग होने पर नहीं हो सकता इसके लिए क्या हो गया सिर मुख्य अंग हो गया ऐसा तो ऐसा ही श्रुदी शिराहा जैसा कहा वैसा यहां आमनायांत आमनायांत विभात आमनाय के अंत वेदांत वेदांत में विभाद होता है विभाग मैंने प्रकाशित विश्व विभव वो क्या है तत्व विश्व का विभव है विश्व का कारण है विश्व जहां से उत्पन्न होता है या विश्व रूप विभव है ऐश्वर्य से युक्त है विभव का अर्थ ऐश्वर्य होता है वैभव कहते हैं ऐश्वर्य तो आमनाय के अंदर प्रकाशित होता है और ये विश्व रूप ऐश्वर्य से युक्त है विश्व का अर्थ समस्त भी होता है विश्व सर्व शब्द का पर्याय है तो विश्व से क्या अर्थ लेना चाहिए यहां यह सर्व विभव या ले सकता सर्व ऐश्वर्य से युक्त है क्योंकि आत्मा के बिना कोई ऐश्वर्य नहीं है ब्रह्म के बिना ऐश्वर्य नहीं है क्यों ब्रह्म ही सबका आधार है सबका अंदर बाहर ऊपर नीचे सब ब्रह्म है ब्रह्म के अलावा और कोई तत्व से कोई वस्तु बनी ही नहीं ऐसे स्थिति में आप जो भी तत्व बोलेंगे जो भी वस्तु बोलेंगे वो ब्रह्म ही होगा तो उसी के ही तो पसार है ब्रह्म का ही पसार मिलेगा तो इसीलिए वो उस सब ऐश्वर्य उसी से युक्त है ऐसा ब्रह्म प्रबद्ध्य आगे का सर्वाविरुद्धम परम किंतु किसी के साथ कोई विरोध नहीं है सर्वाविरुद्ध किसके साथ विरोध होता है यत्र भवति यदिदर इतर पश्य तदर इतर जिघ्रति तर इतर विजाती यमू तत्क्रेत्म विजानी जहां दूसरा होता है वहां विरोध हो सकता है मांडू के कारिग्रह में कारिकाकार ने कहा अन्य दूसरों के साथ हमारा विरोध नहीं क्योंकि हम अद्वैत तो को कहते हैं जो एक मानता है उसको तो कोई विरोध नहीं हो सकता है दो मानने वालों को विरोध हो सकता है किंतु दो मानने वालों को भी एक को मानना पड़ता है इसलिए हमें विरोध नहीं दो मानने वाला भी तो एक को तो मानते हैं ना इसलिए विरोध क्यों होगा इसीलिए तेरम न विरुद्ध कहा उनके साथ हमारा विरोध नहीं है ऐसा तत्व तो है ये और दूसरी बात है विरोध हो ही नहीं सकता यदि ब्रह्म का स्वरूप आपातः शास्त्र श्रवण मात्र से भी आप जान लेंगे विचार कर लेंगे तब भी आपका विरोध होना संभव नहीं आपको किसी के साथ विरोध हो नहीं सकता जैसा आपके शरीर के साथ आपका कोई विरोध है शरीर का कोई अवयव के साथ आपका कोई विरोध है क्या ऐसा लगता है कि ये अवयव है ये अवयव में लड़ाई है ऐसा होता है नहीं होता है यद्यपि हर एक अवयव अलग अलग काम करता है इनका आपस में कार्य में विरोध है जैसे आंख जो है देखती ही है आंख सुनती नहीं है बोलती नहीं है सूखती नहीं है अब कान तो सुनता ही है देखता नहीं है बोलता नहीं है सुनता है, केवल सुनता तो सुनने वाला कान और देखने वाला आंख प्रवृत्ति में अलग अलग होने पर भी कोई आपस में विरोध नहीं करते हैं, ये एक ही रूप में है इनका कोई अवयव से आपका विरोध नहीं होता कहीं कभी भी नहीं लगता कि मेरे अवयव अलग अलग है तो उनके साथ विरोध हो ऐसा नहीं लगता क्यों नहीं लगता क्योंकि संपूर्ण शरीर में आपात तल हमको आत्म अभिमान होता है अध्यास्य अभिमान होता है कि मैं बोलने से सिर से लेके पैर तक होता है इसलिए कोई विरोध आपको प्रजित नहीं होता हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका ही अवय, अवय है है ना जैसा हाथ इधर रखे ऐसा मारे तो आपको कुछ नहीं लगता लेकिन दूसरा ऐसा मारे तो लगता है तो इसका मतलब उसमें आपको ये भाव नहीं कि ये मेरा है मैं हूं ऐसा भाव नहीं है यहां मैं हूं ऐसा भाव है बोलते बोलते कभी झिगुआ कट जाती है के बीच में आ जाता है जो बड़ा बड़ा बड़ा बोलते हैं ना बस जल्दी जल्दी बोलने वाले को कई बार ऐसा और जिसके जीव थोड़ी लंबी है या मोटी है उनको भी ऐसा होता है किंतु कभी भी ऐसा उससे विरोध नहीं होता कि जीव जो है कट गई या दांध ने जीव को काटा इसलिए दांत को पुखाड़ दो हैं? ऐसा होता है नहीं होता क्यों नहीं होता है क्योंकि वहां आत्मभाव है तो इससे यह अर्थ निकलता है कि हमारा ही अनुभव यह कहता है कि जहां तक हमारी आत्म भावना है वहां तक हम निर्विरोध रहते जहां आत्म भावना खत्म हो जाती है वहां विरोध प्रारंभ होता है यह अनुभव में है ना इसी बात को कह रहे हैं कि सर्वाविरुद्धम किसी के साथ कोई विरुद्ध नहीं अविरुद्ध है क्योंकि यह परम कारण है सभी में आत्मभाव से रहता है सभी का आधार है इसलिए विरुद्ध नहीं हो सकता और परम है परम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ जिससे बढ़कर आगे कुछ नहीं है वो परम है सत्यम ज्ञानम उस सत्य है तीनों काल में रहता है और जिस रूप से उसको जानेंगे उस रूप में ही उसका अनुभव निरंतर होता है यद्रूपेण यद निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरती तत्सत्यम ऐसा भाष्यकार ने तैतरी भाष्य में सत्य का लक्षण दिया कि आत्मा को सदरूप में जानने के बाद फिर उसका बाध कभी नहीं होता इसलिए सत्य है ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा तीनों काल में सदरूप में एक ही था किंतु ऋषि में देखा हुआ सर्प का बाद होता है मरूभूमि में देखा हुआ जल का बाद होता है एक ज्ञान एक काल में दूसरे ज्ञान से बाधित हो जाता है तो इसीलिए वो ज्ञान सत्य नहीं है वो मिथ्या ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान सत्य है क्योंकि वो स्वरूप सत्य है और ज्ञानम वो ज्ञान रूप है प्रतिबोध विधिदम मदम अमृतत्व ही विंदत है हर एक प्रत्यय में ज्ञान के रूप में वो है वो ज्ञान का पूरा एक आकार है व्यापक ज्ञान है ऐसा एक एक ज्ञान हमको होता है घड़ा घटापटादी ज्ञान उसका संपूर्ण रूप को ज्ञान करते हैं ऐसा पूरा विश्व में ब्रह्मांड में व्याप्त आधार के रूप में सत्य के रूप में व्याप्त है वो ज्ञान है जिसका हम अनुभव करेंगे या अध्ययन के द्वारा तो सत्यम ज्ञानम अनर्थ सार्थ विधुरम उसमें कोई अनर्थ भी नहीं है ना कोई सार्थ भी है वो धर्माधर्म से विधुर है विधुर मतलब रहित है धर्माधर्म रहित है सार्थ आदि वेद भी वहां नहीं होता क्योंकि सब कुछ वही है जिसको आप अच्छा मानते हैं जिसको आप बुरा मानते हैं दोनों उसी का ही बना हुआ है ब्रह्मा प्रबध्य सदो उस सदब्रह्म को जो ओमकार के भी रूप है परम जा परम जब ब्रह्म यद ओंकार ओमितेकाक्षर ओम इत्येदत ओम ही सब कुछ है ओम ही सब बना हुआ है ऐसा जो पर और अपर ब्रह्म रूप ओम है वो क्या है सद है सदैव सौम्य इदम अग्र आसित द्वारा जिस सब का निर्देश शास्त्र में हुआ वो सब ब्रह्म यही है उस ब्रह्म को अहम् प्रबद्य मैं प्रणाम करता हूं उस ब्रह्म के शरण में जाता उस ब्रह्म में प्रपन्न होता प्रपन्न होने का मतलब उस ब्रह्म के साथ एक होना भी अर्थ होता है उसके शरणागति में जाना उसको परम परमाश्रय मानना ऐसा प्रबध्य शब्द ओवी ये प्रबद्धे शब्द उत्तम पुरुष एक वचन है अहम् प्रबध्य ऐसा ब्रह्म का नमस्कार किया प्रथम श्लोक में आगे द्वितीय तृतीय श्लोक से विष्णु को शिव को सबको नमस्कार करेंगे भाष्यकार को व्यास भगवान को अपने गुरु को सब नमस्कार करेंगे ओ।